महाभारत शांति पर्व सततमो अध्याय कुत्ते का सर्प की योनि में जाकर महर्षि के साप से पुनः कुत्ता हो जाना व्याघ्र चोट जमूलस्थ तृप्त सुप्तो हतृगे नागश्चागा सम्मेत भिष्मी कहते हैं वह बाघ अपने मारे हुए मृगों के मांस खाकर तृप्त हो महर्षि की कुटी के पास ही सो रहा था इतने में ही वहाँ ऊंचे उठे हुए मेघ के समान काला एक मधुन्द हाथी आ पहुँचा प्रभिन्न करो पद्मी विभक विषाणो महाकायो मेघ गंभीर उसके से की धारा चू रही थी उसका कुंभ बहुत विस्तृत था उसके ऊपर कमल का चिन्ह बना हुआ था और उसके दात बड़े सुंदर थे वह विशाल हाथी मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था तम दृष्टवा कुंजरम बत्तम आजम बलगर्वितम व्याघ्रो हस्ती भयात्रम उस बलाभिमानी मदोन मत गजराज को आते हुए देख वह भयभीत हो, पुनः ऋषि गया। ततो सभी तो तब उन मुनिश्रेष्ठ ने उस बाघ को हाथी बना दिया उस महामेघ के समान हाथी को देखकर वह जंगली हाथी भयभीत होकर भाग गया तथा कमल ठंडा ग्युदा पद्म विभूषि तरह थी कमलों के पराग से विभूषित और आनंदित हो कमल समूह तथा शल के लता की झाड़ियों में विचरने लगा कदाचि भ्रमण से हस्त नम्मुखम तदा ऋषि कभी कभी थे, के, के, के जो भी सिंह नाग कुलांत तन्नंतर उस प्रदेश में एक केसरी सिंह आया जो अपने केसर के कारण कुछ लाल सा जान पड़ता था पर्वत की कंदरा में पैदा हुआ वह भयानक सिंह गजवंश का विनाश करने वाला काल था पे दे उस सिंह को आते देख वहां थे, उसके भय से पीड़ित एवं आतुर हो थरथर थर कापने लगा और ऋषि के शरण में गया तो ना वन्यम मुने ने उस गजराज को सिंह बना दिया अब वह समान जाति के संबंध से जंगली सिंह को कुछ भी नहीं गिनता था सोभव दृष्टवा चो भिंहो वन्योभय समन्वा सिंह उसे देखकर जंगली सिंह स्वयं डर गया। वह सिंह बना हुआ कुत्ता महावन में उसी आश्रम में रहने लगा सोनापोवन समीपत व्य दृश्यंत त्रस्ता जीवित कांक्षण सदा उसके भय से जंगल के दूसरे पशु डर गए और अपनी जान बचाने की इच्छा से तपोवन के समीप कभी नहीं दिखाई दिए कदाचित काल योगे नर्वप्राणी विहि बलवान छत जाहारो नाना सत्वभयकर अष्टपा दुर्धन सर्भो वन गोचर तम सिंह हंतमागछन्सा निवेशनम काल योग से वहां एक बलवान वनवासी समस्त प्राणियों का हिंसक जिसके आठ पैर और ऊपर की ओर नेत्र थे वह रक्त पीने वाला जानवर नाना प्रकार के वन जंतुओं के मन में भय उत्पन्न कर रहा था वह उस सिंह को मारने के लिए मुनि के आश्रम पर आया तम दृष्ट सर्भम तम सिंह परे दृताजलि सर्वको आते देख सिंह अत्यंत भय से व्याकुल हो का हुआ हाथ जोड़कर मने की शरण में आया तम मुनि सर्भम चक्रे तथा तत सर्भो वन्यो मुनि सर्भग्रता दृष्टवा बल इनमत शत्रु तब मुनि ने उसे बना दिया। जंगली उस मुनि निर्मित अत्यंत भयंकर एवं बलवान सरभ को सामने देखकर भयभीत हो तुरंत ही उस वन में भाग गया। स एवं सर्वस्थाने सं मुनिना तुनि पार्थिवगत नि सर्वसुख्तवा इस प्रकार मुनि ने उस कुत्ते को उस समय सर्व के स्थान में प्रतिष्ठित कर दिया वह स्वरभ प्रतिदिन मुनि के पास सुख से रहने लगा तथा सर्भ संस्ता सर्वे मृगगणा सदा धिता द्रमरा जन भया जीवित कांक्षिण राजन उस से भयभीत हो जंगल के के के सभी पशु अपनी जान बचाने के लिए डर मारे संपूर्ण में भाग गए। प्राणिवधेरतः अत्यंत प्रसन्न हो सदा प्राणियों के वध में तत्पर रहता था वह मांस भोजी जीव खाने की कभी इच्छा नहीं करता था। ततो बलिना सरभों तमि हंतुम अकतज्ञ स्वजो निज तन्नंतर एक दिन रक्त की प्रबल प्यास से पीड़ित हुआ सरब जो कुत्ते की जाति से पैदा होने के कारण कृतज्ञ बन गया था मुनि को ही माल डालने की इच्छा करने लगा प्रभावा चिंतियामा सदापूर्वक अस् प्रभाप्रांगाम वांगल सर्वत्म सुदुष प्रापम सर्वभूत भयंकर उस पहले के कुत्ते और वर्तमान काल के सर्व ने सोचा कि महर्षि के प्रभाव से इनके वाणी द्वारा केवल कह देने मात्र से मैंने परम दुर्लभ सर्व का शरीर पालिया जो समस्त प्राणियों के लिए भयंकर है, अन्य मणिमा श्री जीवंत मृगा पक्षी गणा ती कदाचि प्रयक्षती सर्वसत्वोत्तम लोग के बलम प्रतिष्ठित इन मुनिष्वर की शरण लेकर जीवन धारण करने वाला दूसरे भी बहुत से मृग और पक्षी हैं जो हाथी तथा दूसरे भयानक जंतुओं से भयभीत रहते हैं संभव है ये उन्हें भी कदाचित सर्भ का शरीर प्रदान कर दे जहाँ संसार के सभी प्राणियों से श्रेष्ठ बल प्रतिष्ठित है पक्षिण्यय दाचि गारुणम बल यद्रीत कारुण्यम चि नलम तुष्ट सवदेनमहम विप्रम बधिस्या चीघ्रता स्था मैया शक्नुम मुनिघातान संशय ये चाहे तो कभी पक्षियों को भी गरुण का बल दे सकते हैं अतः दया के वशीभूत हो जब तक किसी दूसरे जीव पर संतुष्ट या प्रसन्न हो ये उसे ऐसा ही बल नहीं दे देते तब तक ही इन ब्रह्मर्षि का मैं शीघ्र वध कर डालूंगा मुनि का वध हो जाने के पश्चात मैं यहाँ बेखटके रह सकूँगा इसमें संशय नहीं है ततस्ते नपसख्या विदो ज्ञान चक्षुषा वैज्ञा स महाप्राज्यो मुनिस्वाण त मुक्तवान्ननेत्रों से युक्त उन उन्मुनीर ने अपनी शक्ति से सर्व के उस मनोभाव को जान लिया जानकर ओम महाज्ञानी मुनि ने उस कुत्ते से कहा स्वाम देघ्रगत मदपटाग सिंहत्मागत सिंह स्व ब्रपन्न ओ भूय सर्वताम अरे तो पहले कुत्ता था फिर चिता बना चिते से बाघ की ओनी में आया भाघ से मनोन्मत्त हाथी हुआ हाथी से सिंह की योनि में आ गया बलवान सिंह रह फिर सरभ का शरीर पा गया मैया स्नेह परी तेन वृषिष्टो न कुन्वय यस्मा देव माप हींसे तुम्छति तस्मा स्वयोग स्व भी भविष्य यद्यपि तू नीच कुल में पैदा हुआ था तो भी मैंने इसने बस तेरा परित्याग नहीं किया पापी तेरे प्रति मेरे मन में कभी पाप भाव नहीं हुआ था, तो भी इस प्रकार तू मेरी हत्या करना चाहता है अतः तो फिर पूर्व योनि में ही आकर कुत्ता हो जात्मा प्राकृतो बुध ऋषि तद्रूपरावान महर्षि के इस प्रकार श्राप देते ही वह भुनी जनद्रोही दुष्टात्मा नीच और मुर्ख फिर कुत्ते के रूप में परिणित हो गया श्री महाभारत शांति परमणि राज परमणि स्वर स्वर थी संवाद सप्तदशाधिक दशाधिक शतम इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ता तथा ऋषि का संवाद विषयक 117वां अध्याय पूरा हुआ